मुझे तो लगता है ये बहुत जीनियस आदमी है गिरेवाल साहब ने जवाब दिया या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी एजेंसी काम कर रही है तुम खुद सोचो चुटकी बजाकर सिग्नल जाम करना लाइट काटना ये सब कोई आम आदमी आसानी से नहीं कर सकता फिर उसने कहा जहां तक मुझे पता है सिर्फ एडवांस मैग्नेटिक स्ट्राम बम की हेल्प से इस तरह का काम किया जा सकता है लेकिन जिस जगह पर इस बम का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ आसपास जितने लोग होते हैं सब के सब मारे जाते हैं तो फिर इसने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जिससे पूरे हॉल का सिग्नल और लाइट दोनों डिस्कनेक्ट हो गया ऐसी कौन सी जादुई शक्ति आ गई इसके पास ओ नैना की माँ के चेहरे पर भी इस वक्त डर का भाव देखा जा सकता था उसने फिर अपने पति से सवाल किया तो अब तुम उससे भिड़ना तो बंद कर दो ना जब तक उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक शांत होकर बैठ जाओ ना नहीं साहब ने उत्तेजित होते हुए कहा मैं मैं बैठकर उसका तमाशा नहीं देख सकता मैं किसी भी ऐसे इंसान को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसके बारे में मुझे कुछ पता ना हो इसका गुस्सा देखा है तुमने एकदम रोड छाप गुंडे की तरह बिहेव करता है ये अब मुझे ये नहीं पता की ये इंसान मेरी फैमिली के लिए अच्छा है या बुरा लेकिन अगर ये मेरी बेटी का कुछ फायदा उठाना चाहता हो तो मैं अभी इस पर भरोसा नहीं कर सकता हम्म की माँ है, फिर आगे का। ज्यादा मत सोचो वो ऐसा नहीं है उसने खुद हमारी न्यूजीलैंड में कितनी मदद की थी याद है और हमारे तो छोड़ो वो हमारे देश के लिए भी तो वहाँ और सीक्रेट एजेंट से भिड़ गया था उसी ने उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल हमें दिया था तो उसके बारे में इतना नेगेटिव भी मत सोचो इतना बुरा भी नहीं है गरीवाल साहब फिर सहमति जताते हुए अपनी गर्दन हिरा दिया और फिर बोल पड़े वो तो ठीक है लेकिन ये आदमी हमारा दुश्मन है ये दोस्त। पहले हमें ये पता चलकर हॉल की, की, चल की तरफ बढ़ने लगे उसके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी चलने लगी उधर हॉल में खड़े होकर विक्रांत नैना को समझाने की कोशिश कर रहा था तुम गुस्सा क्यों हो रही हो यार देखो तुम तो मुझे जानते हो ना मुझे हारना नहीं पसंद है अच्छा अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो ठीक है मैं तुम्हारे डैड को सारे पैसे वापस कर दूंगा ओके ओके नैना अपनी भौएं टेडी करते हुए कहा बात एक करोड़ की नहीं है लेकिन तुम्हें खुद के जीतने पर आश्चर्य नहीं हो रहा है क्या और वो वो ब्लैकआउट उसके बारे में क्या कहोगे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अच्छा तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है नैना ने थोड़े गुस्से से भरे लहजे में सवाल किया उधर डैड स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। इधर तुम मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कीैना को सारी सच्चाई बता देना चाहता था लेकिन जब उसने नैना को उसके डैड पर ही शक करते हुए देखा तो फिर तुरंत ही उसने नैना से सवाल कर दिया मैं समझा नहीं तुम्हारे डैड भला जान मुझसे क्यूँ हारना चाहेंगे तुम अब भी अनजान बन रहे हो सच सच बताते क्यों नहीं नैना ने विक्रांत की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा मेरे डैड ने पक्का तुमसे कुछ प्रॉमिस किया होगा वरना तुम दोनों इतना स्ट्रेंज कभी बिहेव नहीं करते कुछ न कुछ तो है तुम लोग शायद कुछ प्लानिंग कर रहे हो हम्म ये ये क्या बोल रही हो विक्रांत परेशान होकर अपना सिर खुजाने लगा वो मन ही मन सोचने लगा शायद नैना ने वाकई में ज्यादा दिन तक क्रिमिनल डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है ये जल्दी कुछ समझ नहीं पाती है अगर इसकी जगह पर मैं होता तो तुरंत सब कुछ समझ गया होता लेकिन ये इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके बाप ने मेरे खिलाफ साजिश की है और ये मुझसे ही सवाल किए जा रहे हैं अभी तक नैना को ऐसा लग रहा था कि विक्रांत और उसके डैड आपस में मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं शायद उन दोनों ने मिलकर ही मैच में बैटिंग करने का प्लान बनाया और फिर जान डैड ने विक्रांत को बैटिंग में जीतने दिया है विक्रांत नैना की इस गलतफहमी को दूर करना चाहता था वो नैना से थोड़ी और देर तक बात करना चाहता था लेकिन तभी वहाँ हॉल में नैना के डैड मिस्टर ग्रेवाल जी और साथ में उसकी वाइफ भी यहाँ पर पहुंच गई ग्रेवाल साहब के यहाँ पहुंचते ही स्पॉटलाइट ने उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया स्पॉटलाइट के ठीक फोकस में खड़े होकर ग्रेवाल साहब ने अपने हाथ में माइक लेकर सबका स्वागत करना शुरू कर दिया कुछ देर तक माइक आरोप सबका धन्यवाद करने के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा माय डियर फ्रेंड्स अभी आज की शाम खत्म नहीं हुई है बस थोड़ा सा ब्रेक है अभी डिनर रेडी है आप लोग डिनर का लुत्फ उठाइए क्योंकि डिनर के बाद रोमांच का ग्राफ बहुत बहुत ऊपर जाने वाला है फ्रेंड्स <laughs> डिनर के बाद हम लोगों के सामने रिंग में होंगे द ग्रेट सनग्रोव और उसके सामने होंगे एशियन वो थैंक यू डियर फ्रेंड्स तो मिलते हैं अब डिनर के बाद ये सुनने के बाद नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा ईशन को जानते हो नाम सुना है इसका ये इज़राइल का फाइटर है यूएफसी का नया स्टार इस टाइम इसकी वर्ल्ड रैंकिंग ग्यारह है जब से यूएफसी में आया है बिल्कुल तहलका मचा के रखा है और पता है सन सनग्रोव के साथ आज इसकी पहली फाइट है अभी देखना आज बहुत मजा आयेगा नैना काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी उसने अभी बोलना बंद ही किया था कि अचानक आए स्टेज पर कुछ हुआ पहले एक हाउस के ऊपर भागता हुआ उसके डैड के पास आया उसने डैड के कान में कुछ पर बोलते कहा की और इमरजेंसी में उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है सो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज की फाइट ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के बीच निराशा की लहर दौड़ पड़ी ओह आप लोग निराश मत हो शो मस्ट गो ऑन शो नहीं रुकेगा अचानक से ग्रेवाल साहब ने अपना मन बदल लिया हमारे साथ तो है ही अब चूंकि ईशियन यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं है तो मैंने आप सब लोगों के लिए एक नए फाइटर का इंतजाम कर दिया है एक बार फिर से हॉल में मौजूद सभी लोग ग्रेवाल साहब की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे सब जल्दी से जल्दी उनके मुंह से अगला अनाउंसमेंट सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे थे चूंकि हमारे बीच ईशियन नहीं है तो अब सनग्रोव के साथ मेरे फ्यूचर Son-in-law, Mr. Vikrant, will be there. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for my brilliant future son-in-law, Vikrant Saxena.